श्री रामकृष्ण भक्त मालिका गोपाल की मां ठाकुर की एलीला समाप्त हो जाने के बाद गोपाल की मां बीच बीच में बलराम बाबू के मकान में आकर निवास किया करती थी उन दिनों कभी कभी वे मिठाई की दुकान की ओर जाती हुई दिखाई पड़ती महिलाएं जिस प्रकार बच्चे को गोद में लिए हुए एक ओर झुककर चलती हैं वे वैसे ही चलती तथा अन्य लोगों के लिए अदृश्य नटखट गोपाल के साथ जोर जोर से बातें करती रहती कहती खाएगा खाएगा खा खा जितना भी खाना है खा ले मैं खरीदूंगी कहा से अघोर मणि की एक पाली हुई बिल्ली थी जो उन्हें बड़ी प्रिय थी उसके भीतर भी उन्हें गोपाल का दर्शन मिला करता था एक दिन सत्रह नंबर बोसपाड़ा लेन के कान में निवेदिता के कंधे पर वह बिल्ली सोई हुई थी निवेदिता निर्विकार थी परंतु सेविका ने उसे भगा दिया गोपाल की माँ एकदम बोल उठी यह क्या किया बेटी यह क्या किया गोपाल गया रही गोपाल चला गया गोपाल भाव में तनमय अघोर मलिक शरीर त्याग के कुछ दिन पहले उनकी ऐसी अवस्था हो गई थी कि वे मैं खाऊंगी मैं सोवूंगी आदि न कर कहती कर गोपाल खाएगा गोपाल सोएगा यही नहीं गोपाल ही उनके सारे ज्ञान का सागर था अठारह सौ ईस्वी के अंतिम भाग में जब वे बलराम भवन में अवस्थान कर रही थी तब एक दिन तीसरे पहर कुछ भक्त उनसे विविध प्रश्न पूछने लगे उन्होंने कहा अजय मैं तो ठहरे स्त्री की जात फिर वृद्ध शरीर मैं भला तुम्हारे शास्त्रों की बातें क्या जानू आओ तुम लोग शरद तारक योगेन्द्र इन लोगों से जाकर पूछो ना इस पर भी जब जिज्ञासु लोग हट करने लगे तो उन्होंने कहा तो फिर ठहरो बेटा गोपाल से पूछती हूँ ओ गोपाल गोपाल अरे ये लोग क्या कह रहे हैं मैं क्या खाक समझूंगी तो ही बेटा एक बार इन्हें बता देना तत्पश्चात प्रश्न होने लगे और उत्तर भी आने लगे अजय गोपाल ऐसा कह रहा है बीच बीच में अदृश्य किसी के साथ वे बातें करती जाती थोड़ी देर तक इस प्रकार चलने के बाद गोपाल की मां सहसा कह उठी अरे गोपाल गोपाल तू चला क्यों जा रहा है इनकी बातों का उत्तर नहीं देगा गोपाल चला गया फिर प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला बीच बीच में वे ठाकुर के त्यागी भक्तों के मठ में जाती और उनके अनुरोध पर रसोई बनाकर ठाकुर को भोग लगाती थी इन सन्यासी लोगों के प्रति उनका मन वात्सल्य स्नेह से परिपूर्ण था स्वामी जी के शरीर त्याग का समाचार जब उनके समीप पहुंचा उस समय वे कामार घाटी में अपने कमरे में खड़ी थी संवाद पाते ही उनका शरीर अचे सा होने लगा फिर चकराने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया नरेन नहीं रहा, कहते हुए गिर पट्टी बांधे रहना पड़ा स्वामी जी के अनुरोध पर उन्होंने एक बार दो महिलाओं को मंत्र दिया था इन महिलाओं के अनुरोध करने पर भी गोपाल की माँ पहले दीक्षा देने को सहमत नहीं हो रही थी तब स्वामी जी ने कहा तुम क्या ऐसी वैसी हो तुम जब में सिद्ध हो तुम मंत्र नहीं दे सकोगी तो कौन दे सकेगा मैं कहता हूँ और कुछ नहीं तो अपना इष्ट मंत्र ही दे दो उसे से काम हो जाएगा अब तुम्हें उसकी जरूरत ही क्या है मंत्र दीक्षा दे देने के बाद स्पिहा शून्य गोपाल की माँ गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी नहीं ले रही थी पर यह देख बलराम बाबू बोले कुछ नहीं तो कम से कम सोलह आने तो ले ही लो कहीं शिष्यों के मन में दुख न हो उनसे एक-एक रुपया रुपया लेकर उन्होंने उपदेश दिया, अरे मन देना चाहिए, पैसा तो छोटी चीज है, है, नाम लेना कोई हसी खेल नहीं है। कम अम दस हजार जब करने के बाद ही आसन छोड़कर उठना खामार हाथी के बगीचे में भूतों का उपद्रव चलता था दत्त गृहणी के रहते पहरे की जो व्यवस्था थी उसके समाप्त हो जाने पर स्वामी शारदानंद ने अपने व्यय से वहां एक माली नियुक्त किया इसके अतिरिक्त तो उस बगीचे में और कोई नहीं रहता था स्वामी जी के शरीर त्याग का समाचार पाकर गिर पड़ने के कारण जब गोपाल की माँ का हाथ टूट गया था तो वहां एक सेविका के रहने की व्यवस्था की गई किंतु गोपाल की माँ मानो उसे विदा करने को ही अधीर थी वे पूछती रहती तू कब जाएगी क्या कहा रहेगी मतलब क्या है मैं ऐसा कह रही हूं इसलिए कहीं बुरा ना मान जाना इससे पहले 1901 ईस्वी में उन्हें जब अमातिसार हो गया था तो वहां एक सेविका को रखा गया था जो उनकी कन्या जैसी थी और एक ब्रह्मचारी जाकर उन्हें होम्योपैथिक दवा दे आती थी स्वामी ब्रह्मानंद सारदानंद और निवेदिता आदि बीच बीच में जाकर उन्हें देख आते थे एक बार स्वामी जी भी उन्हें देखने गए थे पहले दिन सेविका को देखते ही अघोरमणि ने कहा था यहाँ क्यों आई तुझे कष्ट होगा मेरे तो गोपाल हैं सोएगी कहाँ एक कमरा ठीक कर ले सभी कमरों में ताले लगे हैं पुजारी ब्राह्मण से कह दे एक कमरा खोल देवे देखना जब आवाज सुनाई पड़े तो खूब जब करना पहले से ही बताए रखती हूँ भाई यहाँ पर तरह तरह की चीजें हैं रात में सेविका की अग्नि परीक्षा शुरू हुई छत पर धड़ धड़ की आवाज खिड़की से भी आवाज और फिर एक डरावनी निस्तब्धता यह सब देख सुनकर भी इसी के बीच गोपाल की मां ने दीर्घ जीवन व्यतीत किया था ठाकुर की शिक्षा के फलस्वरूप अपरिग्रह में प्रतिष्ठित अघोरमढ़ी किसी के कुछ देने पर स्वीकार नहीं करती थी एक बार जब उन्हें एक मच्छरदानी की आवश्यकता हुई तो उन्होंने एक सस्ती छोटी सी मच्छरदानी खरीद लाने को कहा परंतु तो एक भक्त एक बड़ी मसहरी ले आए तब तो वह बड़ी समस्या में पड़ी बाद में किसी व्यक्त की तो उन्होंने कहा तुम लोग भला और क्या दोगी गोपाल ने मेरे सारे अभाव दूर कर दिए हैं जब आना तो दो चार सूखे करेले लेती आना बस इसी से तुम लोगों का हो जाएगा संभवतः इसी एकांत परिवेश में लोक दृष्टि से परे हो वे अपनी अंतिम सांस लेती परंतु १९०४ सौ में जब उनका रोग बढ़ गया तो श्री रामकृष्ण के भक्तगण निश्चिंत नहीं रह सके वे उन्हें कलकत्ते में बलराम बाबू के घर ले आए गोपाल की मां के सदा के लिए कांवर हाटी छोड़ने के कुछ पहले स्वामी ब्रह्मानंद जी के आदेश पर एक भक्त बालक कलकत्ते से कुछ चीजें लेकर वहां गया और वृद्धा की अनुमति लेकर उन्हें के कमरे में सोया रात के अंतिम पहर में नींद खुल जाने पर उसने सुना कि माता और पुत्र के बीच बहुत झगड़ा चल रहा है पुत्र अंधेरा रहते ही गंगा जी में उछल कूद मचाना चाहता है पर मां कहती है ठहर ठहर अभी तो पक्षियों की बोली भी नहीं सुनाई देती मेरे राजा बेटे जरा उजाला होने दे फिर नहाना प्रातःकाल भक्त ने पूछा कि इसके साथ बातें हो रही थी शांत कर रही थी बलराम बाबू के घर के पास के एक अन्य लड़के के घर गोपाल की माँ कभी कभी जाया करती थी और वहां दूध लाई तथा संदेश का कलेवा करती थी वे लोग जाति के कायस्थ थे 1901 सौ में ब्राह्मणी को जब हो गया, तो स्वामी जी के एक तक में रहा। चलने फिरने की शक्ति से रहित हो जाने पर भी इस कष्ट तथा पीड़ा के बीच ही दोनों समय कपड़े बदलकर बड़ी देर तक माला लेकर जब किया करती है शेष समय वे लेटी हुई निरंतर करती उन्हें अपने घर ले जाने की इच्छा व्यक्त की इस प्रकार उदा, उदार हृदय ब्राह्मणी आनंद पूर्वक उनके सत्रह नंबर बोस पारा लेन के मकान में चली आई स्वामी जी की मानस पुत्र निवेदिता उनके मात्र ज्ञान से सेवा करने लगी पड़ोस के एक ब्राह्मण के घर उनके भोजन की व्यवस्था कर दी गई जब तक वृद्धा में चलने फिरने की शक्ति रही वे दिन में एक बार उस मकान में कर भोजन कर आती थी रात में उसी परिवार का कोई उनके कमरे में पूड़ी आदि पहुंचा दिया करता था बाद में उनका दोनों समय का भोजन उनके कमरे में ही आने लगा दोपहर में झोल भात आलू करेला दो एक सब्जी और रात में सिर्फ चार पूरी थोड़ी सब्जी कुछ तला हुआ और थोड़ा दूध गोपाल की माँ का उस समय छोटी बच्ची का सा स्वभाव हो गया था कभी कभी वे दोपहर में भोजन ही नहीं करती शाम को सेविका आकर देखती कि भोजन ज्यो का पड़ा है तब वह शिकायत के स्वर में कहती आज गोपाल को इतनी देर कैसे हो गई